श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग परिशिष्ट यह बात चारों ओर फैल गई केवल श्याम बाजार गांव में ही नहीं अपितु रामजीवनपुर कृष्णगंज आदि चारों तरफ के दूर दूर के गांवों में भी यह बात प्रचारित हो चुकी थी क्रमशः उन गांवों से कीर्तनों के दल उनके साथ आनंद प्राप्त करने के निमित्त झुंड बांधकर कर उपस्थित हुए थे इस तरह श्याम बाजार एक विशाल जन में परिणित हो गया था तथा दिन रात वहां कीर्तन होने लगा था प्रायः सर्वत्र यह चर्चा होने लगी थी कि एक ऐसे भगवत भक्त का आगमन हुआ है जो भजन करते समय कुछ देर तक मर जाता है और फिर तत्काल ही जीवित हो उठता है यह सुनकर श्री कृष्ण देव को देखने के निमित्त लोग पेड़ पर तथा घर की छतों पर चढ़ने लगे एवं आहार निद्रा तक भूल गए इस प्रकार तीन दिन तक वहां आनंद की धारा प्रवाहित होती रही एवं श्री रामकृष्ण देव को देखने तथा उनके चरण स्पर्श के लिए लोग इस प्रकार उन्मत्त हो उठे कि उन्हें स्नान तथा भोजन करने का अवकाश प्राप्त नहीं हुआ तदनंतर हृदय जब उन्हें अपने साथ लेकर चुपके से शिवड़ को भाग निकले तब कहीं वह आनंदोत्सव समाप्त हुआ श्याम बाजार गाँव के ईशान चौधरी नटवर गोस्वामी ईशान मल्लिक श्रीनाथ मल्लिक आदि सभी लोग तथा उनके वंशज अभी तक उस घटना का उल्लेख किया करते हैं तथा श्री राम कृष्ण देव के प्रति विशेष भक्ति श्रद्धा प्रदर्शन करते हैं कृष्णगंज के प्रसिद्ध खोलवादक मृदंगवादक श्रीयुक्त राई चरण दास के साथ भी श्री राम कृष्ण देव का परिचय हुआ था उनका खोलवादन मृदंगवादन सुनते ही श्री रामकृष्ण देव को भावावेश हो जाता था इस घटना के विवरण का कुछ अंश हमने श्री रामकृष्ण देव से तथा कुछ अंश हृदय से सुना है तथा निम्नलिखित रूप से उसका समय निरूपण किया है श्री रामकृष्ण देव के परम भक्त वराहनगर आलम बाजार शिवनि निवासी श्रीयुत महेंद्रनाथ पाल कविराज ने केशव चंद्र के बाद श्री रामकृष्ण देव का दर्शन प्राप्त किया था उन्होंने हमसे कहा था कि जब वे प्रथम बार श्री रामकृष्ण देव का दर्शन करने गए थे उस समय उक्त घटना के बाद शिवूर से कुछ ही दिन पूर्व श्री रामकृष्ण देव वहाँ वापस आए थे उस दिन श्री रामकृष्ण देव ने श्रीयुक्त महेंद्र बाबू से फुलोई श्याम बाजार की घटना का उल्लेख किया था स्वामी योगानंद का घर दक्षिणेश्वर मंदिर के समीप ही था इसलिए उनको छोड़कर श्री राम कृष्णदेव के चिन्हित भक्तों का उनके समीप आगमन 1878 सौ अठहत्तर में प्रारंभ हुआ था स्वामी विवेकानंद जी अठारह सौ में श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित हुए थे अठारह सौ की पहली जनवरी को श्रीमती जगदम्बा दासी का देहांत हुआ था उसके प्राय 6 महीने बाद हृदय ने भ्रांतिवस मथुर बाबू की अल्पवयस्क पौत्री की चरण पूजा की थी कन्या के पिता उससे अकल्याण की आशंका कर अत्यंत रुष्ट हुए थे तथा उन्होंने हृदय को सदा के लिए काली मंदिर के कार्य से पृथक कर दिया था श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग का साधक भाव पर्व संपूर्ण हुआ